पातंजल योग प्रदीप साधन पाद सूत्र बत्तीस कृत्रिम निद्रा द्वारा रोग निवारण कोई कोई प्रयोगकर्ता रोगी को कृत्रिम निद्रा मिलाकर पूर्वोप रीति से स्वास्थ्य और निरोगता की सूचनाएं देकर रोग और पीड़ा को निकालते हैं इसमें दो प्रकार के मार्जन पास दिए जाते हैं विधान मार्जन और विसर्जन मार्जन विधान मार्जन ऊपर से नीचे की ओर अर्थात सिर से छाती अथवा पैर तक कृत्रिम निद्रा लाने के लिए और विसर्जन मार्जन नीचे से ऊपर की ओर अर्थात छाती अथवा पैर से सिर तक कृत्रिम निद्रा उतारने के लिए दे जाते हैं कृत्रिम निद्रा लाने की साधारण रीति यह है कि पात्र को पहले यह समझा दिया जाए कि एक निश्चित समय तक कृत्रिम निद्रा में लाकर तुम्हारे रोग निकाल दिए जाएंगे फिर उसको कह दें कि शरीर को शिथिल करके लेट जाएँ और अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़कर नाक से गहरे श्वास प्रश्वास करें भ्रुगुटी पर त्राटक करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ कृत्रिम निद्रा में लाने की सूचनाओं के साथ विधान मार्जन दें दस बारह विधान मार्जन देने से जब कृत्रिम निद्रा आ जाए तब पूर्वोक्त विधि से स्वास्थ्य की सूचना के साथ लंबे अथवा छोटे मार्जन यथावश्यकता दें यह सूचना प्रभावशाली शब्दों में होनी चाहिए कि तुम्हारा अमुक रोग निकल रहा है अब तुम बिल्कुल निरोग हो रहे हो जागृत होने पर रोग अथवा पीड़ा सब जाती रहेगी इत्यादि दूसरी विधि यह है कि प्रयोगकर्ता पात्र को अपने सम्मुख एक फुट दूर कुर्सी पर बैठा उसके दाहिने हाथ की उंगुलियों को अपने बाएं हाथ से दबा पकड़कर निगाह से निगाह मिलाकर ऐसा दृढ़ संकल्प करे कि पात्र को निद्रा आ रही है और पात्र को बिना पलक झपकाए अपनी आँखों की ओर टकटकी बांधकर देखने के लिए कहे जब आंखें भारी होकर बंद होने लगे तब उनको बंद करने की आज्ञा दें कृत्रिम निद्रा आ जाने पर उपर्युक्त विधि से स्वास्थ्यदायक सूचनाएँ दी बाल को अथवा शिष्य को इसी प्रकार कृत्रिम निद्रा मिलाकर सूचनाओं द्वारा उनके दुर्गुणों को निकालकर सदाचारी बनाया जा सकता है ध्यान की परिपक्व अवस्था में दूर स्थान में रहने वाले शिष्य अथवा किसी प्रेमी के चित्र को ध्यान मिलाकर इस प्रकार के सजेशंस देने से वे दुर्गुण दूर हो सकते हैं और उसका जीवन पवित्र बनाया जा सकता है यदि कोई अपने से द्वेष रखे या अपकार करे तो उससे ऐसे आदेश सजेशंस देने से कि तुम मेरे प्रति द्वेष नहीं रखते हो जैसा मेरा हृदय तुम्हारे प्रति पवित्र प्रति पवित्र है वैसे ही तुम भी मेरे प्रति शुद्ध हृदय हो इत्यादि से उसका हृदय पवित्र और दोष रहित हो जाता है कृत्रिम निद्रा की अवस्थाएँ कृत्रिम निद्रा अथवा सम्मोहन निद्रा को छह अवस्थाओं में व्यक्त किया जा सकता है तंद्रा निद्रा प्रगाढ़ सुषुक्ति अनुवृत्ति दिव्य दृष्टि और प्रत्यक दृष्टि साधारण पात्र प्रथम तीन अवस्थाओं में ही रहते हैं उत्तम अधिकारी ही चौथी और पाँचवीं अवस्था में पहुंच पाते हैं छठी अवस्था किसी बिरले ही को प्राप्त होती है इस सम्मोहन शक्ति और संकल्प शक्ति के ही अंतर्गत पाश्चात्य देशों की दिव्य दृष्टि और तेलोपैथी है जब इस शक्ति को रोग निवार्थ प्रयोग किया जाता है तब उसको क्यूरेटिव मैस्मेरिज्म कहते हैं जब दिव्य दृष्टि आदि के लिए प्रयोग किया जाता है तब फिनामिनल मैसेज्म कहते हैं उपर्युक्त विधि से पात्र को सम्मोहन निद्रा में लाकर ऐसे आदेश दिए जाते हैं कि तुम द्रव्य दृष्टि प्राप्त हो गए हो तुम प्रत्येक वस्तु को देख सकते हो तुम सब छिपी बातों को बता सकते हो इत्यादि फिर जो छिपी हुई बात पूछी जाती है तो वह उसका उत्तर देता है आरंभ में दिव्य दृष्टि को क्रमानुसार बढ़ाया जाता है अर्थात पहले उस कमरे की चीज़ों के बारे में पूछा जाता है और फिर अन्य स्थानों में भेज कर के समाचारों को और फिर दूरदेशों और गुप्त बातों को मालूम किया जाता है आरंभ में इसका प्रयोग छोटे बालक पर किया जाता है तत्पश्चात प्रत्येक बड़े मनुष्य पर भी कर सकते हैं इस्परिचुअलिज्म एक प्लान एक पाने के आकार का लकड़ी का पतला तख्ता जिसके दो ओर धातु के दो पहिए और किनारे पर पेंसिल लगी होती है पर उंगुली रखने से उनकी मैग्नेट पावर से वह घूमने लगती है मन की एकाग्रता और हृदय की शुद्धता की अपेक्षा से उसमें पुरुष प्रश्न के उत्तर ठीक ठीक निकल आते हैं इस प्रकार पेंसिल को हाथ की उंगलियों से पकड़कर कागज पर रखकर उंगुलियों के मैग्नेट पावर से चलने पर प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है इसी प्रकार एक छोटी टेबल पर कई प्रयोगकर्ता पूर्वक विशेष भावनाओं के साथ अपने हाथ के उंगलियों को रखते हैं उंगलियों की विद्युत शक्ति से उस टेबिल का एक एक पाँव उठता है और प्रयोगकर्ताओं की एकाग्रता और हृदय की शुद्धता के कारण बहुधा उत्तर ठीक ठीक ही मिलते हैं यहाँ इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि जो इस प्रकार प्लेनचेट द्वारा अथवा किसी मीडियम द्वारा आत्माओं स्प्रीट्स को बुलाकर उसकी मृत्यु के पश्चात के जो समाचार मालूम किए जाते हैं उनमें से अधिक प्रयोगकर्ता के अपने ही विचार होते हैं प्लेन विद्युत मैग्नेट शक्ति से उन्हीं के विचारों की धारा में घूमती है तथा मीडियम पात्र अपने ही विचारों को प्रकट करता है कभी कभी मीडियम पात्र प्रयोगकर्ता के विचारों से प्रभावित होकर उसी के विचारों को प्रकट करने लगता है यदि मीडियम पात्र ऊंची दिव्य दृष्टि वाला हो तो वह उस पुरुष के विचारों को ही ग्रहण करने लगता है जिसकी आत्मा स्पीट को उस पात्र द्वारा बुलाने का यत्न किया जाता है क्योंकि आकाश में सारे ही विचार विद्यमान हैं कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई पुरुष अपनी मृत्यु के समय अपनी विशेष बातों को किसी अपने दूर स्थान में रहने वाले किसी कुटुंबी या मित्र से कहने की तीव्र इच्छा रखता है तो वे विचार अपनी प्रबल शक्ति के कारण स्वयं उस तक किसी न किसी रूप में पहुँच जाते हैं टेलीपैथी इस प्रकार दो प्रक प्रयोगकर्ता अलग अलग बैठ एक निश्चित समय पर ताल युक्त प्राणायाम इत्यादि करके एक खबर मैसेज भेजता है और दूसरा इसको ग्रहण करता है उपरयुक्त बातें केवल जानकारी के लिए लिखी गई है आत्मोन्नति चाहने वाले अभ्यासियों को इनमें अधिक प्रवृत्त न होना चाहिए